ब्रह्मने है। है। देते हैं किसे हम में देखेंगे एन लिखा है ना तो ब्रह्म ब्रमपणम के बाद में क्या लिखा है एन अर्प्यति तद मतलब जिसके द्वारा होम करते समय जिसके द्वारा हविष को अग्नि में अर्पित किया जाता है उस साधन को क्या कहते हैं अर्पण करण में सत्य हुआ है अर्प एन अर्पयती करण में सत्य है

तो इसका अर्थ का अर्पण करने का साधन कहते हैं है मस्तिष्क होगा तो लगाइए इसका अग्नि अर्पि त ब्रह्म कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म जिस साधन के द्वारा हविस को अग्नि में अर्पित करता है तद तद का है तद अर्पणम तद का क्या अर्थ है हाँ उस साधन को अर्पण कहते हैं

ब्रह्मवेत्ता जिस साधन के द्वारा हविष को अग्नि में अर्पित करता है उस साधन को क्या कहते हैं अर्पण तद अर्पण तद ब्रह्म जो कर वह अर्पण ब्रह्म ही है वह अर्पण गया है अर्पण ब्रह्म ही है ऐसा समझता है अर्पण ब्रह्म ही है ऐसा समझता है तो ये ब्रह्म अर्पणम कर तो गया अर्पणम ब्रह्म अर्पण ब्रह्म है मतलब यज्ञ में जिसके द्वारा हविष डाली जाती है वो शुरू क्या है ब्रह्म है अर्पण ब्रह्म है

तो ब्रह्म त्रह्मी उस अर्पण को उस अर्पण को ब्रह्म ही समझता है उस अर्पण को ब्रह्म ही जानता है आत्म पर आत्मा के उसका है जैसे कि देखना ये सुक्ति के बिना रज जो रजत सुक्ति में प्रतीत हो रही है तो सुक्ति के बिना क्या होता है रजत का अभाव तो वैसे ही ध्यान देना आत्मा के बिना उसका

अभाव देखता है आत्मा के बिना उसका अभाव समझता है किसका अभाव अर्पण का कि आत्मा के बिना रजस का अभाव समझता है मतलब आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है सब कुछ आत्मा की सत्ता से ही सब है। आत्म विश्लेक आत्मा के आत्मा के बिना सबसे अर्पण अर्पण का अभाव देखता है अच्छा यथा जैसे सुख्ती में रजत का अभाव देखता है जैसे सुखी में

तो ब्रह्म एवं अर्पणम अर्पणम ब्रम्ह एव अर्पण ब्रह्म ही है इस प्रकार तद उच्चत का अर्थ है वही बात कही जाती है जैसे सुक्ति में रजत का अभाव देखता है ब्रह्म ही अर्पण है इसके द्वारा वही बात कही जाती है इसको समझाते हैं यथा जैसे जो रजत है वो सुक्तिका ही है सुक्तिका में रजत प्रथित होती है तो जो रजत है वो सुक्तिका ही है इसी अर्थ इस प्रकार इस प्रकार क्या है

कि जो अर्पण है वो ब्रह्म ही है जो अर्पण है वह हाँ। वो जो अर्पण है वो क्या है ब्रह्म ही है अच्छा सुखिका से पृथक रजत होगी नहीं होगी ना हाँ सुखिका में ही है रजत तो सुखिका के बिना जैसे रजत का भाव है वैसे ही ब्रह्म के बिना इसका भाव है अर्पण का भाव है जैसे जो रजत है वो सुखिका ही है इसी प्रकार जो अर्पण है वह ब्रह्म ही है

यहाँ ब्रह्मणम जो श्लोक में दिया है तो ब्रह्म अर्पणम ये दोनों समास पद हैं। कैसे पद है समास नहीं, नहीं, नहीं है दो पद है और, और समझाते हैं लोके अर्पण बुद्धियाँ यज्री थे लोक में अर्पण बुद्धि से जो ज्ञात होता है यहाँ अर्पण कर अर्पण करने का साधन अर्पण का क्या अर्थ है हाँ अर्पण करना अग्नि हाँ होम करते समय

अग्नि में अर्पण करना है तो अर्पण करने का साधन अर्पण का क्या यहाँ अर्पण करने का साधन कौन श्रुआ लोक में जो अर्पण बुद्धि से ज्ञात होता है वह श्रु इस ब्रह्म के लिए ब्रह्म है लोक में जो अर्पण बुद्धि से ज्ञात होता है सत्य कर वह श्रु अत कर का इस ब्रह्म के लिए ब्रह्म ही है वो श्रु को क्या समझता है ब्रह्म समझता है होम करते समय उसको भी ब्रह्म समझता है मतलब ब्रह्म के बिना उसका अभाव समझता है

अच्छा परमात्मा के बिना तो जगत का अभाव है अब पंक्ति लगाएंगे तो ये आगे श्लोक में क्या हवि ब्रह्म नहीं ब्रह्म हवि है ना तो यहाँ हवि ब्रह्म इस इसका हविष ब्रह्म है क्या ब्रह्म है हविष ब्रह्म है हवि से जिस पदार्थ की आहूति दी जाती है अग्नि में उसे क्या कहते हैं हवि तो अर्पण ब्रह्म है जिसके द्वारा आहूति देना है वो ब्रह्म है अर्पण और जिसकी आहूति देना है वो हविष्य क्या है ब्रह्म है हवी ब्रह्म हविष ब्रह्म है

देखेंगे ब्रह्म हवि उसी प्रकार हविर बुद्धि से जो वस्तु है ग्रहण की जाने वाली जो गृहमाण यद वह तद अस्त ब्रह्म योग वह इस ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म ही है अस्त से क्या लेना है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म पिता वह वस्तु

इस ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म ही है ठीक है तो वो हविष क्या हो गया ब्रह्म हो गया कर समस्तमो यह समास वाला पद है कैसा पद है समास वाला पद पद है समस्त पद है यहाँ ब्रह्म और अग्नि में कर्मधारे समास है ब्रह्म एवं अग्नि ही क्या ब्रह्म एवं अग्नि

ब्रह्म ब्रह्म क्या? क्या अग्नि ऐसा भी कर सकते कर्म हरे समाज है वो अग्नि क्या है द्वारा ब्रह्म रूप भविष्य को डालते है जिस अग्नि में ब्रह्म रूप अर्पण के द्वारा ब्रह्म रूप हविस को, को अर्पित करते हैं वो अग्नि क्या है ब्रह्म है अग्नि अभी ब्रह्म भी ब्रह्म ही है अग्नि भी

हाँ ब्रह्म ही है लगाइए ब्रह्मणाकर्तरा यत्र हुई थे ब्रह्मणाकर्तरा यत्र हुई थे ब्रह्म रूपकर्ता के द्वारा जिसमें होम किया जाता है यत्रिन कर्ता, कर्ता के द्वारा जिस अग्नि में होम किया जाता है ऐसा लगाना सह अग्नि अभी ब्रह्म हो करते लगा लो वो अग्नि भी ब्रह्म ही है लग जाएगा यत्र हुए थे ब्रह्म के द्वारा जिस अग्नि में होम किया जाता है

अगनी अगनी भी ही है लग गया ब्रह्मा हो गया अब देखना श्लोक में मतलब ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा अच्छा ब्रह्म रूपकर्ता को भाषाकार ने पहले लिया ब्रम रूपकर्ता के द्वारा जिस अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी क्या है ब्रह्म है हुतम है ना हुतम

इसका मतलब हुआ यहाँ भी ब्रमणाकंड में होगा कि ब्रह्म रूपकर्ता के द्वारा जो होम किया जाता है का क्या है होम ब्रह्म रूपकर्ता के द्वारा जो निस्च। होम किया जाता है वो होम भी क्या है ब्रम्म है यहाँ होतम करते होम होम करते हवन क्रिया होम का क्या है हवन क्रिया हवन क्रिया क्या है देवता उद्देश्य द्रव्य का देवता को उद्देश्य करते जो अग्नि में द्रव्य का त्याग करते है वो क्या हो जाता है होम और अग्नि के बिना त्याग किया जाग वो होता है याग

या वो होम में यही अंतर है तो दोनों में देवतो देवेश द्रव्य त्याग देवता को उद्देश्य देव उद्देश करके द्रव्य का त्याग दोनों में होता है अग्नि में किया जाए तो क्या हो जाएगा होम तो और अग्नि के बिना ही किया जाए तो क्या हो जाएगा जैसा विधान है वैसा करना पड़ता है विधान के अनुसार शंशु लगाएंगे तो तो

तेन उसके द्वारा जो होम किया जाता है है तेन कर्थ है कि ब्रह्म रूप, करता तेन थे थे दौण। करता, रूप करता के द्वारा होमकर्थ क्या है हवन क्रिया वह हुत ब्रह्म ही है या वह हवन क्रिया ब्रह्म ही है इसमें श्लोक देखेंगे अर्पण ब्रह्म है हवि ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में

ब्रह्म रूपकर्ता के द्वारा की गई हवन क्रिया ब्रह्म है ब्रम रूप अग्नि में ब्रह्म रूप रूपकर्ता के द्वारा की गई हवन क्रिया ब्रह्म है अच्छा अब देखना ये चलो इतना लगा लो पहले भाग तेन गंतव्यम तो श्लोक देखेंगे ब्रह्म कर्म समाधिना तेन ब्रह्म ब्रह्मो ब्रह्म कर्म समाधिना तेन गंतव्यम ब्रह्मयो ब्रह्म रूप कर्म में चित्त लगाए हुए व्यक्ति के द्वारा

ब्रह्म रूप कर्म में चित्त को एकाग्र करने वाले मनुष्य के द्वारा भाष में आ जाएगा भाष्य में आएगा की ब्रम रूप कर्म में, में चित्त को लगाने वाले गंतव्य प्राप्त फल ब्रह्म रूप कर्म में चित्त को लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा प्राप्त फल ब्रह्म ही है प्राप्त फल क्या है प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है गंतव्यम गंतव्यम फलम

क्या लेना उसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला जो फल है तेन वाला गंतव्यम कैसा प्राप्त प्राप्त किया जाने वाला यथ फलम जो फल है तदपीवा फल भी ब्रह्म ही है और ब्रह्म कर्म समाधिना तो समझाते हैं ब्रह्म एवं कर्म ब्रह्म कर्म कर्म कार्य समाप्त हो गया है ब्रह्म कर्म

लेना है ब्रह्म कर्मणि ब्रह्म रूप करो लगाएंगे ब्रह्म कर्मणि समाधि यश था ब्रह्म कर्म समाधि ही बहुरी है ब्रह्म रूप करो समाधि है जिसकी समाधि का एकाग्रता ब्रह्म रूप करो चित्त की एकाग्रता है जिसकी ब्रह्म की एकाग्रता है जिसकी उस व्यक्ति को क्या कहेंगे ब्रह्म कर्म समाधि यहाँ सबको ब्रह्म व्यक्ता ही ले रहे ना सब करने वाले को

हाँ ब्रह्म तो उस ब्रह्म व्यस्ता को ब्रह्म कर्म समाधि कहेंगे ब्रह्म रूप करों में चित्त की एकाग्रता है जिस व्यक्ति की उस व्यक्ति को क्या कहेंगे क्या लेना चित्त को लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा गंतव्य ब्रह्माप्त फल ब्रह्म ही है ब्रम रूप करों में चित्त लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा प्राप्त फल ब्रह्म ही है श्लोक लग जाएगा हाँ सब कुछ ब्रह्म है अच्छा बढ़िया है

अब इसकी हाँ यह आए है ना कि उसका समग्रम कर्म सर्वली फल सहित कर्म उसका लीन हो जाता है या फल सहित कर्म नष्ट हो जाता है उसका कर्म पूर्ण फल नहीं देता है क्यों नहीं देता है क्योंकि भ्रम है? है और क्या है सब कुछ भ्रम है उसके लिए और दूसरा फल क्या मिलेगा उसको भ्रम के अतिरिक्त एवं इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा इस प्रकार लोक संग्रह

करने की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कर्म अकर्म है किया जाने वाला कर्म वस्तुतः वस्तु इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा करने वाले मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कर्म भी त्रिमाणम कर्म अति त्रिमाणम कर्म किया जाने वाला कर्म भी वस्तुतः अकर्म है क्यों हेतु ब्रह्म बुद्धि उस नि

क्योंकि ब्रह्म बुद्धि के द्वारा क्यों यहाँ उपनि उपनिर्दित कर द्वारा उसके कर्म का बात हो गया है उसके कर्म का बाध हो गया है या ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उसके कर्म का अभाव हो गया या कह ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उसके कर्म का निषेध हो गया ध्यान देना की क्या होता है रज्जु बुद्धि के द्वारा सर्फ का बाध हो जाता है रज्जु बुद्धि के द्वारा क्या होता है

का बाद हो जाता है सुक्कीा बुद्धि के द्वारा रजस का बाद हो जाता है तो रज्जु बुद्धि के द्वारा सर्प का बाद होता है मतलब सर्प का निषेध हो जाता है सर्व का निषेध हो जाता है सर्प का अभाव हो जाता है तो उसी प्रकार क्या है कि ब्रह्म बुद्धि के द्वारा क्या है उसके कर्म का बाद हो गया या उसके कर्म का निषेध हो गया या उसके कर्म का अभाव हो गया ठीक है तो ब्रह्म बुद्धि होने से क्या है वो कर्म रहा

जैसे क्या होगा वो रज्जु बुद्धि होने से सर्फ सर्फ रहता है तो वैसे ही ब्रह्म बुद्धि होने से कर्म नहीं रहता है कैसा कर्म नहीं रहता वो लोग पहले जैसा कर्म था ना कैसा पहले कर्म था कि मतलब वो कर्ता संबंधी प्रतीत हो रहा था उस कर्म का फल प्रतीत हो रहा था कि ये इस कर्म का कर्ता है ये इसका फल है ये इसका साधन है तो वैसा कर्म नहीं रहेगा क्योंकि क्या है उसकी ब्रह्म बुद्धि है ना सब कुछ ब्रह्म ही है इसलिए पहले जैसा कर्म नहीं रहा पंक्ति लगाएंगे

ए, कर्म परमार्थता कर्मी है क्योंकि ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उसके कर्म का अभाव हो जाता है ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उसके कर्म का अभाव हो जाता है ठीक है तो सब कुछ ब्रह्म ही उसको लगेगा अलग से क्रिया कुछ नहीं उसको प्रतीत होगी लगाएंगे एवं सती ऐसा होने पर ऐसा होने पर कर्म का त्याग करने वाले सर्वकर्म सन्यासी नापी निवृत्त शर्मड़ा है ना मतलब कर्म का त्याग करने वाले कौन सर्व सन्यासी सर्वकर्म अभी जो बताया है ना

अभी जो स्थिति बताई है ब्रह्मार्पण ब्रह्मी कि वो ब्रह्म ही समझता है कौन समझता है वो कर्म करने वाला कर्म करने और ब्रह्मानुसंधान कर रहा है इसलिए ब्रह्म व्यक्ता भी कह गया तो अर्पण ब्रह्म है और क्या है हैवी ब्रह्म, ब्रह्म है तो ये ध्यान देना कि ऐसा जो है ना कि ये, ये कि कौन अनुसंधान कर रहा है कर्म करने वाला कौन अनुसंधान कर रहा है

हाँ huh, कर्म करते समय ब्रह्मानुसंधान कर रहा है इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया है अब जो है ना सर्व कर्म सन्यासी का प्रसंग अब आ रहा है इसीलिए ऐसा होने पर सब सबकर्म ऐसा होने पर कर्म त्याग करने वाले सर्व कर्म सन्यासी हाँ कर्म का त्याग करने वाले सर्वकर्म सन्यासी सर्वकर्म सर्व कर्म सन्यासी मतलब सभी कर्मो का त्यागी कर्म सन्यासी

और ऐसा होने पर कर्मों का त्याग करने वाले सर्व कर्म सन्यासी ना ज्ञान जैसा मैं बोल रहा हूँ संपादन सुखरा उपद्य ऐसा होने तो पर कर्म का त्याग करने वाले समय सर्वकर्म सन्यासी के ज्ञान से <ption> है ना सर्वकर्म सन्यासी ना ज्ञान से सन्यासी के ज्ञान का

न्यासी के ज्ञान को यज्ञत संपादन यज्ञ रूप समझना सर्व कर्म सन्यासी के ज्ञान को यज्ञ रूप समझना सन्यासी के ज्ञान को क्या समझना है तो क्यों समझना क्यों ऐसा समझना यज्ञ संपादन का यज्ञ रूप समझना इसको यज्ञ रूप समझना है उसके ज्ञान को ज्ञान को यज्ञ रूप समझना समय दर्शन स्तुति अर्थम सूचना उत्पाद समय ज्ञान की स्तुति के लिए अच्छी प्रकार संभोग होता है

समय ज्ञान की स्तुति के लिए सुतरा मुख पद्धति का अर्थ है भली प्रकार संपन्न होता है या अच्छी प्रकार संभव होता है तो ज्ञान को यज्ञ रूप क्यों समझना है नहीं. हाँ. बोले। भली प्रकार संभव होता है क्यों संभव होता है ज्ञानस्य यज्ञ तो संपादन ज्ञान को यज्ञ रूप समझना है? क्यों समय ज्ञान की स्तुति के लिए समय ज्ञान की समय ज्ञान की प्रशंसा के लिए

सम्यक ज्ञान की प्रशंसा के लिए क्या करना है ज्ञान को यज्ञ समझना है ज्ञान को यज्ञ रूप समझना सम्यक ज्ञान की स्थिति के लिए अच्छी प्रकार संभव होता है ज्ञान को यज्ञ समझना समय ज्ञान की स्थिति के लिए अच्छी प्रकार संभव होता है अच्छी प्रकार क्या संभव होता है ज्ञान को यज्ञ रूप समझना क्यों सम्यक ज्ञान की ज्ञान को यज्ञ रूप समझना

सम्यक ज्ञान की स्तुति के लिए अच्छी प्रकार संभव होता है अच्छा ये सम्यक ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है ज्ञान को यज्ञ रूप समझ करके अब पंक्ति लगाएंगे आप आगे तो अभी ऊपर तो कर्म करने वाले का प्रसंग था ना अब कहते हैं कि इसी प्रकार के आये सन्यासी जो ज्ञान को भी यज्ञ रूप समझा जा सकता है पंक्ति लगाएंगे अर्पण आदि यज्ञ अधि प्रसिद्धम अर्पण आदि जो अधियज्ञ अधि है ना

अब यही भाव में आता है हरऊी अधिहरी तो हरऊ इसी का जो अर्थ है वही किसका अर्थ है अधिहरी अधिहरी का क्या अर्थ है नहीं अधि हरऊ भूल हो गई अधिहरी समास सुनने पर क्या बनता है अधिहरी और उसका लोकी, उसका लौकिक विग्रह क्या हरऊ लौकिक विग्रह क्या है हरऊ है इति तो दोनों में समानता को बताने के लिए लिखा है इति विग्रह अंतर्गत नहीं है अधिहरी का अर्थ क्या है हरो हरो का क्या हरी में

उसी प्रकार यहाँ पर क्या अधि है ना तो क्या होगा यहाँ पर यज्ञ यज्ञ में यहाँ पर इतना ध्यान देना कि की तृतीया बहुलम सूत्र है वो बहुल से अम भाव करता है तो बहुल ग्रहण करने के कारण यहाँ अम नहीं हुआ बहुल ग्रहण करने के कारण क्या हुआ यहाँ पर नीघ हो अम नहीं हुआ तो अधियज्ञ अर्थ है यज्ञ में क्या होगा इसका यज्ञ में

हाँ और यज्ञ जैसे यहाँ पर बाह यज्ञ लेना है बाह यज्ञ जो कर्मकांड करना है और जो सन्यासी का क्या है ज्ञान रूप यज्ञ है ना वो एक अंतर यज्ञ कह दिया उसको क्या कह दिया यज्ञ तो उसको भी यज्ञ मानना है ना सन्यासी के ज्ञान को उसको लगाएंगे अर्पण अभियज्ञ प्रसिद्धम यज अर्पण आदि यज्ञ में या बाह्य यज्ञ में प्रसिद्ध जो अर्पण आदि है वाहय यज्ञ में प्रसिद्ध जो अर्पण आदि है तद कर अर्पण आदि

अश परिना परमार्थ इस परमार्थदर्शी सन्यासी क्या परमार्थदर्शी सन्यासी के और अध्यात्म का अर्थ करेंगे यहाँ पर दोबारा लगाएंगे समी अधि यज्ञ में मतलब वाह यज्ञ में प्रसिद्ध जो अर्पण आदि है तद अर्थ वह अर्पण आदि अश पर

इस परमार्गदर्शी सन्यासी के अध्यात्म आत्मज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म ही है आत्मज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म ही है कौन हाँ यज और तद यो लिया जाता है उसी को तथ से लिया जाता है यक्ष किसको लिया था तो तथ से किसको लेना अर्पण आदि को हाँ वह अर्पण आदि इस परमार्गदर्शी सन्यासी के आत्मज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म ही है

तो आत्मज्ञान रूप यज्ञ में अर्पण आदि कौन है ब्रह्म हाँ उसका तो सब कुछ ब्रह्म ही है अब यहाँ पर अध्यात्म में ना वैसे अध्यात्म होता है आत्मा में क्या होता है आ, लेकिन लक्षणा से यहाँ पर आत्मज्ञान अर्थ कर, कर दिया है क्या किया है हाँ बल्कि आत्मज्ञान रूप यज्ञ ऐसा अर्थ कर दिया यहाँ पर वो परमार दृष्टि के आत्मज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म ही है कौन अर्पण आदि

तो ये बताया ये बताया है ना कि सन्यासी के ज्ञान को तो यज्ञ रूप समझना है तो यज्ञ में जो जो सामग्री है सब समझना पड़ेगा तो यज्ञ में जो अर्पण होता है वो तो अर्पण क्या है इसका ब्रह्म है अच्छा जी हाँ अब आगे लगाएंगे अन्यथा तो यहाँ पर बताया सन्यासी के ज्ञान को यज्ञ रूप समझना संयज ज्ञान की छुट्टी के लिए है ठीक है तो अन्यथा कर ये भी ऐसा ना माने जैसा ऊपर बताया है ना

ध्यान देना भाष्यकार आचार्य ने पहले क्या बताया कि अर्पण ब्रह्म है हवी ब्रह्म है इस प्रकार बताया है जो कर्म करने वाला ज्ञानी है तो उसके प्रसंग में बताया और बाद में क्या बोला कि सन्यासी के आत्मज्ञान रूप सन्यासी के ज्ञान को भी यज्ञ रूप समझना चाहिए सन्यासी के ज्ञान को यज्ञ रूप समझना संयज ज्ञान की सुखी के लिए अच्छी प्रकार हो सकता है ये बताया ना

मतलब सन्यासी के आत्मज्ञान क्या समझना है सन्यासी के ज्ञान को यज्ञ समझना है यज्ञ रूप न माना जाए तो सन्यासी के ज्ञान को यज्ञ रूप न माना जाए तो ये अन्यथा गर्थ हुआ सर्वस्व सबको सबकी ब्रह्म रूपता होने पर सबकी सब कुछ ब्रह्मरूप है ना कि सबकी ब्रह्म रूपता होने पर

अर्पण आदि को ही विशेष रूप से ब्रह्म रूप बताना अनर्थक होगा अन्यथा सब की ब्रह्म रूपता होने पर या सब को ब्रह्म रूप होने पर अर्पण आदि को ही विशेष रूप से ब्रह्म रूप बताना अनर्थक होगा सब कुछ ब्रह्म है कि नहीं है तो ध्यान देना ये तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो सन्यासी का ज्ञान तो फिर क्या है हाँ सब कुछ ब्रह्म है सब कुछ क्या है ब्रह्म है

तो फिर जो सब कुछ ब्रह्म है तो केवल अर्पण को ब्रह्म रूप बताना होगा और केवल अर्पण आदि को ब्रह्म रूप बताना कब सार्थक होगा जबकि सन्यासी के ज्ञान को भी क्या मान लिया जाए मान लिया जाए क्या मान लिया जाए यदि मान लिया जाए सन्यासी के ज्ञान को यदि मान लिया जाए और उसमें अर्पण आदि को क्या मान लिया जाए ब्रह्म संयासी के ज्ञान को यज्ञ माना जाए और

वाय यज्ञ में जो अर्पण होता है वो सन्यासी के ज्ञान रूप यज्ञ में क्या है यज्ञ में तो अर्पण मतलब होती है और सन्यासी के ज्ञान रूप यज्ञ में क्या होगा वो अर्पण किसको लेंगे ज्ञान रूप यज्ञ में ब्रह्म में वाय यज्ञ में तो अर्पण सुबह है ना और तो ज्ञान रूप यज्ञ में अर्पण के स्थान पर क्या है ब्रह्म है हाँ

मतलब अन्यथा मतलब यदि ये बात न मानी जाए सन्यासी के ज्ञान को यज्ञ रूप न माना जाए और ज्ञान रूप यज्ञ में अर्पण को ब्रह्म रूप न माना जाए ज्ञान रूप यज्ञ में अर्पण को ब्रह्म रूप है? तो, तो फिर ये भाव प्रकार कहते हैं अन्यथा अन्यथा कर समझ गए मतलब यदि सन्यासी के ज्ञान को यज्ञ रूप न माना जाए और आत्मज्ञान रूप यज्ञ में अर्पण अर्पण के स्थानीय ब्रह्म को न माना जाए तो

सबको ब्रह्म रूप होने पर अर्पण आदि को ही विशेष रूप से ब्रह्म ब्रह्मरूप कहना अनर्थक हो जाएगा यह सार्थक कब होगा जबकि जब सन्यासी के ज्ञान को यज्ञ माना जाए और उस आत्मज्ञान रूप यज्ञ में अर्पण को क्या कहा जाए ब्रह्म में अर्पण के स्थान में ब्रह्म हो तस्मात्मात्र होगा अर्पण आदि ब्रह्म अर्पण आदि को ब्रह्म होने से तस्मात्र का है अर्पण आदि को ब्रह्म होने के कारण अर्पण आदि को ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म सर्वम

इधम सर्वं ब्रह्म यो या सब कुछ ब्रह्म है यह सब हाँ तस्मात अर्पणाजी को ब्रह्म होने के कारण इदम सर्वं ब्रह्म या कुछ है? ब्रह्म ही है ऐसा जानने वाले ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का अभाव है सभी कर्मों का अभाव है अभी सन्यासी का प्रसंग आ गया ना तो इधम सर्वं ब्रह्म यो या सब कुछ जानने वाले ज्ञानी के लिए सभी कर्मो का अभाव है और क्या कारक बुद्धि अभाव बात

और ये जो विदुषा सर्वकर्मा भावा चल है ना उसी के साथ कारक बुद्धि संबंधी अभाव सर्वकर्मा भावा और कारक बुद्धि का अभाव होने के कारण ज्ञानी के सभी कर्मों का अभाव है कारक बुद्धि कैसी की मैं इस कर्म का करता हूँ तो कर्ता कारक बुद्धि हो गई है इसका फल स्वर्ग या सुख इसका फल ये मिलेगा नहीं मैं इस कर्म का करता हूँ तो इस प्रकार कर्ताकार बुद्धि हो गयी

और मैं अमूक साधन के द्वारा करता हूँ शुरू से करता हूँ इस साधन के द्वारा करता हूँ तो करण कारक बुद्धि हो गई करण कारक और इस द्रव्य से करता हूँ इस द्रव्य से तो करण कारक वृद्धि हुई ना और यदि कहें कि हम शुरू से इस द्रव्य को अर्पित करते हैं तो जिस द्रव्य को अर्पित करेंगे वो द्रव्य क्या बन जाएगा कर्म बन जाएगा और जिस देवता के लिए अर्पित करेंगे वो देवता क्या बन जाएगा बोलो संप्रदान क्या बन जाएगा और अग्नि में अर्पित करेंगे तो अग्नि क्या बन जाएगी

कौन सा कारक बनेगा अग्नि कौन सा कारक अधिकरण होगा ना जिस अग्नि में अर्पित करेंगे वो तो वो अग्नि क्या बनेगी हाँ तो कारक बुद्धि तो ध्यान देना तो ज्ञानी के कारक बुद्धि हो होती है तो ब्रह्म बुद्धि होती है कारक बुद्धि अलग तो नहीं होती अलग अलग तो कहते हैं और कारक बुद्धि का अभाव होने के कारण है ज्ञानी के सभी कर्मों का अभाव क्योंकि ज्ञानी के कारक बुद्धि करता कर्म

अपादान ऐसा सब बुद्धि नहीं होती है पृथक पृथक उसके लिए सब कुछ गमी है सर्व कर्मा और कारक बुद्धि का अभाव होने के कारण ज्ञानी के सभी कर्मों का अभाव होता है इसी को समझाते ही करक बुद्धि से रहित यज्ञा कर्म न दृष्टम क्योंकि कारक बुद्धि से रहित या कारक बुद्धि के बिना यज्ञ नामक नहीं देखा जाता कारक बुद्धि के बिना यज्ञ नामक कर्म लोख देखा जाता है

तो ज्ञानी के कारक बुद्धि नहीं है इसलिए उसके लिए कर्म नहीं है पंक्ति लगाएंगे और इसी को ही समझाते हैं अग्नि अग्निहोत्राधिकम सर्वम कर्मे अग्निरादि सभी अग्नि अग्निरादि सभी, सभी कर्म उसी विषय को समझा रहे है कि वो कारक बुद्धि से होते हैं इसको तो समझा रहे हैं अग्नि अग्निहोत्रादि सभी कर्म शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदान आदि कारक बुद्धिमत

शब्द समर्पित ध्यान देना इंदिराय स्वहा वरुणाय स्वहा इत्यादि शब्दों के द्वारा समर्पित करते, है करते हैं उठी को इंद्राय स्वहा वरुणाय स्वहा इत्यादि शब्दों के द्वारा हविष को अर्पित करते हैं देवता विशेष को अब वो देवता विशेष कौन से कारक बनते हैं संप्रदान तो ऐसा लगाना शब्द विशेष के द्वारा जिनको समर्पित शब्द विशेष के द्वारा

या इंद्रायस इंद्रायस स्वाहा वरुणायस वहा, वहा इत्यादि शब्दों के द्वारा आउती जिनको समर्पित की जाती है वे देवता विशेष रूप संप्रदान आदि कारक देवता विशेष रूप संप्रदान आदि कारक बुद्धि वाले कारक बुद्धि वाले तो ध्यान देना देवता विशेष संप्रदान कारक हुआ समझ गए भाई उनको समर्पित कर रहे हैं देवताओं को तो देवता विशेष संप्रदान आदि कारक हो गए देवता विशेष कोई इंद्र देवता वरुण देवता

देवता सामान्य कहने से सभी देवताओं का ग्रहण होगा देवता विशेष कहने से, से एक का ग्रहण होगा सभी का तो देवता विशेष हुआ संप्रदान संप्रदान हुआ ना और आदि से ध्यान देना आदि से क्या होगा की जिसके द्वारा अर्पित करेंगे वो क्या हो जाएगा करण कारक हम्म क्या होगा करण कारक होगा और जिस अग्नि में अर्पित करेंगे आदमी क्या होगी अधिग्रहण कारक होगी तो ऐसे अलग अलग सब कारक को आप समझ लेना पंक्ति लगाना अग्नि उतरादि सभी कर में

शब्दों के द्वारा जिनको समर्पित किया जाता है ऐसा देवता विशेष रूप संप्रदान आदि कारक बुद्धि से युक्त होते हैं कारक बुद्धि से <laughs> कारक बुद्धि से युक्त कौन होते हैं बोलो अग्नि अग्निहोत्री सभी कर्म अग्नि अग्निहोत्री सभी आ, इस बुद्धि से युक्त होते हैं वैसे बुद्धि होगी किसकी कर्ता की लेकिन वो उस बुद्धि के होने पर ही कर्म होंगे

इसलिए बुद्धि से युक्त कर्मों को कह दिया क्योंकि बुद्धि जो होने पर क्या होगी कर्म इसलिए बुद्धि से युक्त किसको कह दिया कर्मों को शब्दों के द्वारा जिनको हविष समर्पित की जाती है ऐसे देवता विशेष रूप संप्रदान आदि कारक बुद्धि वाले होते हैं कौन अग्नि होता सभी कर्म क्या कर्त अभिमान फलाभि संधि मत दृष्टम तथा कर... तथा कर्त अभिमान है न

कि कर्ता के अभिमान तथा फल की इच्छा से युक्त होते हैं या कर्ता के अभिमान और फल की इच्छा वाले होते हैं कौन कर्म कर्मो कर्म में कर्ता का अभिमान होने पर होते हैं किस प्रकार कर्ता का अभिमान जो मैं करता हूँ और मैं इस फल को भोगूंगा इस प्रकार फल की इच्छा से युक्त होते हैं क्या और वही कौन अग्नि उत्तराधि सभी कर्म अग्नि मतलब और अग्नि उत्तराधि सभी कर्म कर्तव्य अभिमान तथा फल की इच्छा से युक्त होते हैं या फल की इच्छा वाले होते हैं

इनसे रहित जो कर्म होगा उसको कर्म कह सकते हैं इसलिए ज्ञानी के कर्मों का अभाव अब तंक्ति देखेंगे हाँ। हाँ, बुद्धि का अभाव होने से उससे कर्म कर्म है हाँ। आगे देखेंगे हेतु तो ऊपर आ गया ना उसी को समझाते हैं उसी को समझाते हैं कि उपमृदित क्रिया कारक फल भेद बुद्धिमते कर्तृत्विमान फलाज सं न है न

इस अभी ऊपर चार दृष्टम आया है ना अब इसके विपरीत बता रहे हैं उपम्रदित मतलब जिसमें क्रिया जिसमे जो भेद बुद्धि है ना तो क्रिया भेद बुद्धि कारक भेद बुद्धि और फल भेद बुद्धि ऐसा समझना क्रिया रूप भेद बुद्धि कारक रूप भेद बुद्धि और फल हाँ। रूप, रूप भेद हाँ क्रिया रूप भेद मतलब क्रिया रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि अलग अलग क्रियाएं अलग अलग, अलग?

ये सब अलग अलग क्रियाएँ तो क्रिया रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि कारक रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि करता कर्म करण संप्रदान और फल रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि तो जिसमें क्रिया कारक जिसमे क्रिया रूप भेद बुद्धि कारक रूप भेद बुद्धि तथा फल रूप भेद बुद्धि नष्ट हो गयी है ऐसा लगाना विनष्ट हुई

क्रिया रूप भेद बुद्धि कारक रूप भेद बुद्धि तथा फल रूप भेद बुद्धि वाले कौन बुद्धि क्रिया कारक तथा फल भेद बुद्धि वाले फलभेदि वाले अग्निरादि कर्म अग्निरादि कर्म न करते न दृष्टम नहीं देखे गये हैं नृष्टम

जिसका ऊपर है ना तो विनस्थ हुई क्रिया कारक तथा फल रूप भेद बुद्धि वाले अग्नि होता करने यही देखे गए समझी लगती है लगती है क्या हो गई है? नहीं भेद बुद्धि क्या हुई है भेद और भेद बुद्धि किसको विषय करने वाली क्रिया को, को कारक को और फल, फल, को।, फल को और विनस्थ हुई क्या है हाँ वेद बुद्धि विनस्थ है की अलग अलग क्रियाएँ हैं अलग अलग कारक है अलग अलग फल है बात समझ में

भेद रूप कारक रूप भेद बुद्धि तथा फल रूप भेद बुद्धि वाले अग्नि कर्म नहीं देखे गए हुआ है, ना? मतलब है। और न्यार है और क्या तो कर्तृत्विमान फलाभि संधि रह अग्निधिकम सर्वम कर्म यहाँ भी नन्वय है न मतलब न दृष्टम हुआ मतलब अथवा कर्तविमान तथा फलाभि संधि रही थे अग्निओतराधिक में नहीं देखे नहीं

हाँ करते तो ईमान तथा रही कर्म नहीं देखे गए हैं अभी यही प्रसंग चल रहा है तू इदम अगली पंक्ति में कर्म है ना तो इदम एक कर्म के साथ है किंतु यह कौन कर्म है? और कैसा कर्म तू तो लगाइए ब्रह्म बुद्धि उस मृद से कि ब्रह्म बुद्धि से नष्ट हुई यहाँ भी नष्ट हुई कौन भेद बुद्धि

और भेद बुद्धि का भी भेद बुद्धि कैसी कारक भेद बुद्धि मतलब कारक रूप भेद को विषय करने वाली बुद्धि क्रियारूप वेद को विषय करने वाली बुद्धि और फल रूप भेद को विषय करने वाली और कारक कौन अर्पण आदि कौन अर्पण तो करण कारक बनता है ना देवता संप्रदान कारक बनता है और करने वाला क्या कर्ता कारक बनता है कौन की किंतु यह किंतु यह विनस्ट हुई कौन विनष्ट हुई है हाँ विनस्थ हुई ब्रह्म बुद्धि के द्वारा विनष्ट हुई

भेद बुद्धि किस बुद्धि से विनष्ट होगी ब्रह्म बुद्धि के द्वारा अर्पण में ब्रह्म बुद्धि यदि करेंगे तो क्या है अर्पण बुद्धि नष्ट हो जाएगी अर्पण में ब्रह्म बुद्धि करेंगे तो क्या होगा अर्पण बुद्धि अर्पण क्या है करण कारक है तो करण कारक रूप जो भेद बुद्धि हो रही है वो नष्ट हो जाएगी ठीक है ब्रम बुद्धि से भेद बुद्धि विनष्ट है तो ब्रह्म बुद्धि के द्वारा विनष्ट हुई अर्पण आदि कारक क्रिया तथा फल भेद बुद्धि वाले कर्म है

लग जाएगा ब्रह्म बुद्धि के द्वारा विनस्थ हुई अर्पण आदि कारक रूप भेद बुद्धि वाला क्रिया रूप भेद बुद्धि वाला तथा फल रूप भेद बुद्धि वाला कैसी है अर्पण आदि कारक रूप भेद बुद्धि वाला विनस्थ हुई रूप भेद बुद्धि वाला और विनस्थ हुई फल रूप भेद बुद्धि वाला कर्म है एक साथ दोनों किन्या ब्रम बुद्धि से विनस्थ हुई अर्पण आदि

कार्य क्रिया तथा फल था फल रूप भेद बुद्धि वाला कर्म है अतः तदकर्म तत्कर् तद कर इसलिए वह कर्म अकर्मी अकर्म है क्योंकि इसमें भेद बुद्धि समाप्त हो गई है सब कुछ ब्रह्मी है इसलिए क्या ये अकर्म है क्या तथा दर्शितम क्या तथा दर्शितम का अन्वय करेंगे इत्यादि भी जो वाक्य की समाप्ति में है ना उसके साथ क्या तथा और वैसे ही कर्म ने कर्म यापन से कर्म अभी नहीं चिंतित करोग गुणागुण सुवर्तनते

नहीं कितन करो मित युक्तों मन तत्वित इत्यादि दर्शितम इत्यादि के द्वारा कहा गया है क्या तथा और वैसे और और वैसा इत्यादि कि कर्म को अकर्म और कर्म को अकर्म और कर्मे पर भी नहीं करता है गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं आत्मा प्रवृत्त नहीं हो रही है कुछ नहीं करना ये बात वहाँ बताई गयी है ठीक है की वो कर्म अकर्म है क्या तथा दर्शयन और वैसा कहते हुए और वैसा

कहते हुए तथा उन उन स्थानों में और वैसा कहते हुए उन उन स्थानों में क्रिया कारक तथा फल था भेद बुद्धि का विनाश कर रहे हैं कौन भगवान यहाँ करोपी क्रिया का कर्ता कौन भगवान क्या तथा दर्शियन और वैसा कहते हुए कौन भगवान और द्व... क्या भगवान तथा दर्शियन और भगवान वैसा कहते हुए और भगवान वैसा कहते हुए उन उन स्थानों में क्रियाकारक तथा फल भेद रूप बुद्धि का विनाश कर रहे हैं

मतलब क्रिया रूप भेद बुद्धि का विनाश कारक रूप भेद बुद्धि का विनाश और फल रूप भेद बुद्धि का हाँ भेद बुद्धि का विनाश अच्छा जो अलग अलग भेद है ना तो भेद बुद्धि का विनाश कर रहे हैं कि भेद बुद्धि नहीं क्या होनी चाहिए ब्रह्म बुद्धि का दिल क्या आप काम में अग्नि होता दू और ऐसा पहले भी आ चुका है की जो काम्य कर्म है काम्य कर्म के करने पर यदि कामना नष्ट हो जाए तो वो काम्य कर्म रहेगा पहले भी आ चुका है

यदि कोई व्यक्ति काम में कर्म कर रहा है और काम में कर्म करते करते उसकी कामना समाप्त हो जाए तो उसका फल मिलेगा उसी को कह रहे हैं क्या काम में अग्निहोत्र और काम में अग्निहोत्रागी कर्म में और काम में अग्निहोत्रागि कर्म करते समय कामो मर्देन करते कामना के समाप्त होने पर काम अग्निहोत्री हानि की वे काम अग्निहोत्रागि नहीं

पंक्ति तो लगाएंगे क्या दृष्टा अच्छा और काम में अग्नि ओत्रादि करते समय कामना के नष्ट होने पर काम में अग्नि ओत्र की हानि देखी जाती है काम अग्नि ओत्रादी की हानि हाँ या ऐसा लगाना और ठीक है और यह देखा जाता है कि काम अग्नि उत्तरादि कर्म करते समय कामना के नष्ट होने पर काम अग्नि ओत्रादी की हानि होती है या वे काम अग्नि उत्तरादि नहीं रहते हैं तथा हाँ उसका फल नहीं मिलेगा

फल की इच्छा से कोई कर्म आरम्भ किया गया कर्म करते करते बीच में यदि फल इच्छा खत्म हो गई तो वो फल नहीं मिलेगा वो फल आपको नहीं मिलेगा इस फल के लिए आप कर रहे थे अच्छा करते मतलब कर्म करते काल में फल इच्छा रहनी चाहिए और काम करने की अवधि में ही यदि कर्म करने की अवधि में इच्छा समाप्त हो गई तो वो फल हो जाएगा क्यूँकी उसकी कामना वाला व्यक्ति ही उसके खरन, उसके करने का अधिकारी है

लगाएंगे तथा जानबूझकर कर्म करने और बिना जानबूझकर कर कर्म करने में में भी फल अंतर है जैसे कि ए, आप जान करके किसी प्राणी की हिंसा हो हो जाए तो क्या जाएगा और भूल से अनजान से हो जाए अनजान से हो जाए तो पाप तो लगेगा तो उतना भयंकर पाप नहीं लगेगा पंक्ति लगाने में दस क्या क्या तथा नहीं कहा गया तथा उसी प्रकार और

बुद्धि पूर्वक तथा अबुद्धि पूर्वक किए गए कर्मों का बुद्धि पूर्वक तथा अबुद्धि बुद्धि पूर्वक मतलब जानबूझकर अबुद्धि पूर्वक मतलब बिना जाने बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक किए जाने वाले कर्म कार्य अलग अलग कार्यों के आरंभक देखे जाते हैं या अलग अलग फलों के आरंभक देखे जाते हैं लगाइए बुद्धिपूर्वक और बिना बुद्धि पूर्वक किए गए कर्मों का

फल विशेष का आरम्भ तत्व देखा जाता है अथवा ऐसे कर्म में अलग अलग फल के जनक देखे जाते हैं अलग अलग फल के जनक हां जान कर किसी जीव को मार दो तो बहुत भारी पाप हो जाएगा नरक हो जाएगा भूल से जान से मर जाए तो पाप कम लगेगा तो अलग अलग फल के आरम्भ देखे गए हैं कहीं नरक हो जाएगा कहीं फिर भयंकर दूसरा कष्ट आ जाएगा शरीर बीमारी तो हो जाएगी अलग अलग फल होगा

मति मति पूर्व पूर्व का किए गए कर्मों का फल विशेष जनकत्व देखा जाता है या इसे कर्म अलग अलग फल के जनक देखे जाते हैं तथा उसी प्रकार यहाँ भी ब्रम बुद्धि के द्वारा जिसकी नष्ट हो गई है अर्पण आदि कारक क्रिया रूप फल भेद बुद्धि सब भेद बुद्धि को सबके साथ जोड़ेंगे कारक भेद बुद्धि क्रिया भेद बुद्धि और हाँ

कि ब्रह्म बुद्धि ऐसा लगाना कि उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म बुद्धि के द्वारा जिसकी अर्पण आदि कारक बुद्धि अर्पण आदि कारक रूप भेद बुद्धि क्रिया रूप भेद बुद्धि तथा फल रूप भेद बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई है ऐसे ज्ञानी के, के एक दूसरा है ना ऐसे ज्ञानी के एक वाक्य में कैसा अर्थ करेंगे की ब्रह्म बुद्धि के द्वारा नष्ट हुई अर्पण आदि कारक क्रिया तथा फल भेद बुद्धि वाले ज्ञानी के

बाय मात्र से होने वाले कर्म भी बाय मात्र से होने वाले कर्म भी अकर्म हो जाते हैं बाय मात्र इसलिए कहा क्योंकि अंदर से तो भेद बुद्धि नहीं है ब्रम बुद्धि है इसलिए बाय चेष्टा मात्र से कहा कि बाय चेष्टा मात्र ऐसी होने वाले कर्म भी अकर्म, अकर्म हो जाते हैं अतः इसलिए भगवान ने कहा समग्रम प्रबलिय फल सही कर्म लीन हो जाते हैं क्यूँकी वो अकर्म हो गए तो फल नहीं देंगे अच्छा ओम पूर्ण मद पूर्ण मद